वेदांतसार अध्याय 6 जीवन मुक्त के लक्षण अथ जीवन मुक्त लक्षणम उच्यते अब जीवन मुक्त के लक्षण बताए जाते हैं जीवन मुक्त शरीर में रहते हुए ही मुक्ति का अनुभव करने वाला जगन मिथ्यात्व बोधेन आत्म सत्यत्व निश्चय जीवन मुक्तता देहभान रहते हुए भी आत्मसत्यता के बोध के साथ ही जगत के मिथ्यात्व का भी बोध रहना जीवन मुक्तता का लक्षण है जीवन मुक्तो नाम स्वस्वरूप अखंड ब्रह्म ब्रह्मज्ञानन तद अज्ञान बाधन द्वारा स्वस्व अखंड ब्रह्मणि साक्षात्ते अज्ञान तत्कार संचितकर्म संशय विपर्य आदिना बाधित्वाद अखिल बंध रहित तो ब्रह्मनिष्ठ जो अपने अखंड ब्रह्म स्वरूप के ज्ञान द्वारा उस विषय वाले अज्ञान को नष्ट करके अपने अखंड ब्रह्म स्वरूप का साक्षात्कार करके अज्ञान तथा उसके कार्य संचित कर्म संशय विपर्यय विपरीत ज्ञान या भ्रांतियों आदि का भी नाश हो जाने से समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है ऐसे ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति को जीवन मुक्त कहते हैं जीवन मुक्त के संचित तथा आगामी कर्म नष्ट हो जाते हैं परंतु प्रारब्ध शेष रहने तक उसी से जीवन यात्रा चलती है छिद्यन्ते सर्व भिद्यते च छिद्यंते सर्वस तस्मिन् दृष्टि परावरे इत्यादि श्रुते है उन परावर अवर या कार्य ब्रह्म तथा पर अर्थात कारण या शुद्ध ब्रह्म का दर्शन होने पर हृदय की गाठ कट जाती है समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं उसके सारे पूर्व कर्मों का भी क्षय हो जाता है आदि श्रुतियों में दृष्टव्य है अयम तो व्युत्थान समय मांस शोणित मूत्र पुरुष आदि भाजनेन न सांध्य मांध्य आदि आदि भाजनेन इंद्रिय शोक मोह भाजनेन आदिभाजन इंद्रियमेण च पूर्व पूर्व अंतकूर्ववासन क्रिया क्रीयं कर्मा भुज्यमें ज्ञान आरब्ध आरब्धला चश्य अभी बाधित पर्ष तो न पश्यति इंद्रजालम इति ज्ञानवान तद इंद्रजालं इंद्रजा अपि अभी परमा इति न पश्यति ऐसा जीवन मुक्त समाधि से व्यथित होने जागृत अवस्था में आने परमांस रक्त मल मूत्र आदि के भाजन आधार रूप शरीर अंधता दुर्बलता अकुशलता आदि के आधार रूप इंद्रियों और भूख प्यास शोक मोह आदि के आधार रूप अंतकरण के द्वारा पुरानी वासनाओं के फलस्वरूप संस्कारों के वेग से हो रहे क्रियमाण कर्मों और ज्ञान के साथ अविरोधी तथा भोगे जा रहे प्रारब्ध कर्म फलों को देखते हुए भी उन्हें सत्यत्व बुद्धि से नहीं देखता है क्योंकि उनका वैसे ही बाध मिथ्यात्व निश्चय हो चुका है जैसे कि जादू का खेल देखते हुए भी यह इंद्रजाल है ऐसा जानने वाला व्यक्ति यह सत्य है ऐसा नहीं देखता चक्षुः अचक्षुः अचक्षु इव सकर्ण अकर्ण इव इत्यादिश्रुते है जैसा कि वह वा नेत्र वाला होकर भी नेत्रहीन के समान है और कानों वाला होकर भी कर्णहीन के समान है आदि श्रुतियों में बताया गया है उक्त चुषुप्तवत जागृति यो न पश्य दया च पश्य अद तथा चुवन अभी निष्क्रिय च यह स आत्मवित न अन्य इति इह निश्चयः इति कहा भी है जो जागते हुए भी सोए हुए के समान देखता नहीं जो केवल अद्वैत में स्थित होने के कारण द्वैत को नहीं देखता और जो कर्म करते हुए भी निष्क्रिय है इस जगत में निश्चय ही वही आत्मज्ञानी है अन्य कोई नहीं अस्य ज्ञानात्व विद्यमान एवं आहार विहार आदिनावृत्तिवत शुभवासना अनुत्ति ही शुभ अशुभोदासी व उस जीवन मुक्त में ज्ञान होने के पूर्व के जो आहार विहार आदि थे उनकी अनुवृत्ति बारंबार प्रवृत्ति की तरह वासनाओं संस्कारों की ही अनुवृत्ति होती है या फिर शुभ तथा अशुभ दोनों के प्रति उदासीनता आ जाती है